न उपनिषद द्वितीय खंड शिष्य आचार्य संवादा प्रतिनिवृत्त्य स्वयन रूपेण श्रुति समस्त संवाद निवृत्त अर्थम एव बोधयती ये अमत इत्यादिना शिष्य और आचार्य के बीच होने वाले संवाद से लौटकर श्रुति अब अपनी ओर से यमत आदि मंत्रों के द्वारा पूरे संवाद का निष्कर्ष बताती है ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है यस्मा यस्या मतम मतम मतम यस्द सह अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम यह ब्रह्म जिसके लिए अज्ञात अज्ञेय है उसी को ज्ञात है परंतु जो इसे ज्ञात ज्ञेय समझता है उसके लिए अज्ञात है क्योंकि मन तथा इंद्रियों से परे होने के कारण भली भांति जानने वालों के लिए यह अज्ञात है और भली भांति न जानने वालों के लिए ज्ञात है भाष्य यस्य ब्रह्मविदह अमतम अविज्ञातम अविदिम ब्रह्म इति मतम अभिप्रा निश्चय त मतम ज्ञातम सम्यक ब्रह्म इति अभिप्राय यन मत ज्ञात विदित मया ब्रह्म इति निश्चयः न वेद एव सः न ब्रह्म विजाना सः जिस ब्रह्मवेत्ता को ऐसा निश्चय हुआ है कि ब्रह्म मुझे ज्ञात नहीं है उसके द्वारा ब्रह्म यथार्थ रूप से ज्ञात हो गया है यही अभिप्राय है और जिसका विश्वास है कि ब्रह्म मेरे द्वारा जान लिया गया है वह ब्रह्म को नहीं जानता विद्विदुषोह यथोक् पक्षौ अवधारयती इति विजानता अवत अमत एव ब्रह्म सम्यक् इति एक विज्ञात विद ब्रह्म असम्यक् अभी जानता दर्शिनांद्रियनोबुद्धिषु एव आत्मदर्शिना एव न तो अत्य अव्युत्पन्नबुद्धीनाषा विज्ञात अस्मा ब्रह्म मनोबुद्धि उपाधि आत्मदर्शीना तो ब्रह्म उपाधि विवेक अपल बुद्धादी उपाधे च हि इति अतो असम्यक पूर्व पक्षत्वेन असम दर्शन इति अथवा उत्तरार्धो हेत्तम इत्यादि अब जानने वालों के लिए यह अज्ञात है ज्ञानी तथा अज्ञानी रूप पूर्वोक्त दोनों पक्षों का दूसरी पंक्ति में स्पष्ट निर्धारण करते हुए कहा गया अर्थात सम्यक रूप से जानने वालों के लिए ब्रह्म अज्ञात ही है और सम्यक रूप से न जानने वालों अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मा को देखने वालों के लिए ब्रह्म ज्ञात के है और अत्यंत अविकसित बुद्धि वालों के लिए उनकी धारणा शक्ति के परे होने के कारण ज्ञात नहीं है क्योंकि उन्हें ऐसी धारणा हो नहीं होती कि ब्रह्म हमें ज्ञात हो गया है इंद्रियों मन तथा बुद्धि रूप उपाधियों को आत्मा समझने वालों के लिए ब्रह्म तथा उपाधियों के बीच विवेक न हो पाने के कारण और बुद्धि आदि उपाधियों को जानने के कारण उन्हें यह भ्रांति होना उचित ही है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया इस कारण न जानने वालों को ज्ञात है कहकर मिथ्या ज्ञान को खंडन हेतु पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है अथवा दूसरे प्रकार से अर्थ करें तो पूर्वाध का कारण बताने के लिए अविज्ञात आदि के रूप में उत्तरार्थ बताया गया है अभिज्ञात इति अवधतम यदि ब्रह्म अत्यंतमे अभिज्ञात लौकिका ब्रह्मविद्याशेष प्राप्त इति च परस्पर विरुद्ध कथम तो तद ब्रह्म सम्यक भवति इति इतिव अर्थम् आह ऐसा निश्चय हो चुका है कि ज्ञानियों के लिए ब्रह्म अज्ञात है यदि ब्रह्म पूर्ण रूप से ही अज्ञात अज्ञे हो तब तो सामान्य लोगों तथा ब्रह्मवेत्ता में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा और फिर जानने वालों के लिए यह अज्ञात है इस वाक्य में अंतर्विरोध भी है अतः वह ब्रह्म किस प्रकार सम्यक रूप से ज्ञात होगा यह बताने हेतु अगला मंत्र कहा गया है